की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताएं दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चे, बच्चे प्रत्याशा प्रत्या में होंगे नीड़ो से झांक रहे होंगे यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है मुझसे मिलने को कौन विकल्प मैं हूँ किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे बेभलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है संवेदना क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रु धारा सत्य को मुदे रहेगी शब्द की कब तक पिटाद क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जा क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं क्यों न हम ले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर क्यों न हम ले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बटते परस्पर दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता तुम दुखी हो तो सुखी मैं विश्व का अभिशाप भारी क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करू तुम तूफान समझ पाओगे तुम तूफान समझ पाओगे गीले बादल पीले रजकण सूखे पत्ते रूखे लेकर चलता करता हर हर इसका गान समझ पाओगे तुम तूफान समझ पाओगे गंध भरा यह मंद पवन था लहराता इसमें मधुवन था सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान समझ पाओगे तुम तूफान समझ पाओगे तोड़ मरोड़ विटप लतिकाएं, नोज खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा को हटो विहंगम उड़ जाओगे तुम तूफान समझ, समझ, समझ पाओगे कहते हैं तारे गाते हैं कहते हैं तारे गाते हैं सन्नाटा सुधा पर छाया नभ में हमने कान लगाया फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं हम सुन पाते हैं, कहते हैं तारे गाते हैं स्वर्ग सुना करता यह गाना पृथ्वी ने तो बस यह जाना अगणित ओस कणों में तारों के निरव आंसू आते हैं कहते हैं तारे गाते हैं ऊपर देव तले मानव गण नभ में दोनों गायन रोदन राग सदा ऊपर को उठता नीचे झर जाते हैं कहते हैं तारे गाते हैं कहते हैं तारे गाते हैं, तारे गाते हैं। अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारतीय परिमल